जजनधानी उसने उसको सुंदर सह समझ करके कहा कि बहुत सुंदर है सुरक्षित भी है किला जैसा है बस की रजानी रावण ने उसी को अपना राजधानी बना लिया मैंने लंका में बास करने लगा और जय जस जो तो बाटग्रह जी ने वहाँ पर जैसे घर के राजमहल था राजमहल से मिले हुए मंत्रियों के भी मकान थे भाईयों के लिए भी मकान थे तो उसने सब जो जिस तो जितने मकान बने हुए थे में अब जैसा पूरा का पूरा नगर खाली हो जाए

तो नगर भर में तो धान मकान होंगे सब बड़े छोटे नाना प्रकार के होंगे तो उसने देखा कि अपने जितने भी लोग हैं, हैं।, हैं। उन सबको सेना पद के लिए अलग मंत्रियों के लिए अलग जहाँ जिसको अच्छे दिखाई समझ में आए उनको सबको बसा दिया तो सुंदर सहज अगम अनुमानी की जयोग बाट गीने सुखी सकल रजनीचर की अब समी साक्षर बात करने लगे और समुसाक्षर भी सुखी हो गए सबको अच्छे अच्छे घर मिल गए

सुंदर घर मिल गए सोने के घर मिल गए उसमें सब जो बढ़िया बाग बगीचा लगे हुए उनमें सब सबने फर्नीचर से फिटेड मकान सब ऐसे जहाँ मिलकर भी बहुत खुश होते अब देखो निशाचरों की खुशी किस बात में है बढ़िया मकान मिल जाए बढ़िया रहने को जगह मिल जाये और सू भी कैसा मिल जाए बनवाना न पड़े बना बनाया मिल जाए फ्री मिल जाए

हाँ? तो आप पूछो किसी अरे भाई कहो तो कि ऐसा तो हर कोई चाहता है हाँ? लेकिन हर कोई चाहता है तो उसके भीतर वृत्ति कौन काम कर रही है निशाचरी वृत्ति काम कर रही है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि करना कुछ न पड़े खाली मकान मिल जाए और सुंदर सब खूब बढ़िया मकान मिल जाए पंखे भी बढ़िया लगे हों कूलर भी बढ़िया लगे हों

वहां तो पर जो है फर्नीचर भी बढ़िया लगा हुआ हो बिना किया, बिना ऐसा असल कितनी अच्छी बात तो बस ऐसी करके ये प्रवृत्ति निसाचरी प्रवृत्ति ये दिखाना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो वृत्ति इसी का नाम निशाचरी वृत्ति मैं जानू तो इसलिए कहते हैं सुखी सकल रजनीचर की सब जितने रजनीचर निशाचर थे असुल जितने थे सब बहुत प्रसन्न हो एक बार कुबेर पर भावा और पुष्पक जान जीत ले आवा

फिर उसने उसको ये पता चला कुबेर के पास तो पुष्पक विमान है, है और उस विमान पर बैठे तो आकाश को उड़ने लगे अभी तक रामन के पास रथ थे घोड़े थे हाथी थे सेना उसने तैयार कर ली थी ये सब तो था उसके पास लेकिन हवाई जहाज नहीं था उसे पता लगा कि कुबेर के पास हवाई जहाज भी है और जो दौड़ा कुबेर के पास जाके आक्रमण कर दिया और उसका छीन हवाई जहाज तो कुबेर भी उससे कुछ नहीं कर सका उसके साथ में लड़ाई वड़ाई नहीं करता जीत नहीं पाया

तो यहाँ आकर के अब उसके जो है वो जो पहले उसने कुबेर को देखा था शक्तशाली कुबेर को बड़ा प्रतापी तेजस्वी कुबेर था तो वो उसने जो तपस्या की थी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होने की की थी तब तो उसने देखा कि हाँ हमारी तपस्या पूरी हो गई अब हम कुबेर को भी जीत लिए उसका विमान भी छीन लिया उसके जहाँ यक्ष लोग बात करते थे लंका वो लंका भी छीन ली वो भी स्थान ले लिया तो अब वो कुबेर से अपने आप को सहित मानने लगा

कौतुक ही कैलाश जाए उठाए अब उसके बाद उसने क्या किया उसने ये, उसे ये पता नहीं लग रहा था कि आखिर हमारे अंदर शक्ति कितनी है तो अपनी शक्ति का अंदाजा लगाने के लिए उसने क्या किया कि देखा कि उसने कि कैलाश पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है देखिए इसको हम उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे तो कैलाश पर्वत को नीचे से पान डाला और उठा करके उसने टांग दिया

जब उठा तो उठाने लगा तो जब उठेगा वो पर्वत तो हिले जुलेगा तो हिले जुड़े तो पार्वती चिल्लानी ये क्या, क्या हो गया हमारे कैलाश पर्वत पर ये हिलता क्यों है शंकर तो जी ने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है ये एक हमारा भक्त है वो अपनी शक्ति चौड़ रहा है उठा करके देख रहा है देख लेने दे दो तो शंकर जी को तो इस बात की प्रसन्नता थी कि हमारा भक्त देखो कितना ताकतवर है कैलाश पर्वत उठा दिया से इसमें टू डर नहीं था हमें

उसने उसी स्थान पर अपना फिर रख दिया कैलाश पर्वत और हम चलाया क्या सोच करके कि अब कुछ अंदाज लगा की हमारी ताकत कितनी है तो आगे कहते हैं मनम तौल निज बाहुबल उससे उसने अपने बाहुबल को तोला कि इतनी शक्ति हमारे अंदर है और चला बहुत सुख पा है अब देखो से उसको सुख के बात में लगता है की हमारे शरीर में इतनी ज्यादा शक्ति है की कैलाश पर्वत उठा लिया

इस बात से उसे सुख लगा अब इसके सुख जितने निशाचरों के सुख हैं किस किस बात के हैं? शरीर खूब तगड़ा है खूब स्वस्थ है बड़े सुखी है खूब बढ़िया मकान मिल गया जमा किए हुए बहुत सुखी हैं। दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त कर ली दूसरे जो जहां देखते हैं भाग खड़े होते हैं दूसरे के जिसका सामान चाहे उसका सामान छीन लिया कोई कुछ नहीं कर सकता बहुत सुखी है

अब जाकर के कुबेर का ये है जहाज लाया वहां से तो छीन लाया कुबेर कुछ नहीं कर पाया तो राय बहुत प्रसन्न कि देखिए तो संसार में इस प्रकार से भौतिकवादी लोग जितने हैं ये लोग जिनको कि अध्यात्म में रुचि नहीं है बिल्कुल धर्म का कोई उनसे कोई सरोकार नहीं है और फिर भौतिकवादी का है मैंने क्रूर भौतिकवादी स्वभाव जिन लोगों का है वो ऐसे निशाचर है और उनकी पुणतियां भी इसी प्रकार की

सात <involved> in <future> प्रकार बार बार याद रखना चाहिए कि दिलाते कि दिलाते हैं देखो एक दैवी संपत्ति और दूसरी आसुरी संपत्ति तो ये आसुरी संपत्ति सब इसमें दिखा दी कि देखो ये सब आसुरी संपत्ति है जिस निशाचर माण्य है और निशाचरी संपत्ति ऐसे होते हैं गीता के सोलवें अध्याय में

दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति का वर्णन किया तो आसुरी संपत्ति का बड़ा विस्तार किया भगवान ने अध्याय पूरा जो आसुरी संपत्ति के ज्यादा विस्तार शुरू शुरू में दो तीन श्लोक तो दिए जिसमें दैवी संपत्ति का संक्षेप में वर्णन कर लिया बाकी सब आसुरी संपत्ति का अध्याय घर में वर्णन किया तो वहाँ जो जो वर्णन भगवान ने किया वो सिद्धांत रूप में किया है और उसको अप्लाई करो रावण के ऊपर है तो देखो वो सब बातें यहाँ है कि नहीं है तो देखो कि रावण के चरित्र में

उसी प्रकार को देखोगे तो अप्लाई करके दिखा दी गई है और वहां गीता में सिद्धांत के रूप में नाम ले लेकर के भगवान ने वर्णन कर दिया दोनों में इस प्रकार के अंतर है लेकिन दोनों जगह आपको एक ही बात मिलेगी सोलह उध्याय पढ़ लो और फिर रावण के चरित्र को पढ़ लो दोनों को मिला लो आप देखोगे दोनों जगह एक ही बातें हैं तो प्रकार की उसकी प्रवृत्ति है मनोहत बाहुबल तो कभी कभी निशाक्षर स्वभाव के व्यक्ति

जब उनको इस प्रकार की सफलता मिल जाती है कहीं किसी का कुछ छीन लिया कहीं किसी को छीन लिया कहीं कब्जा कर लिया कहीं कुछ कब्जा कर लिया इस प्रकार का जहां उनको दिखाई देता है तब तो उनको ये लगता है कि हर जगह हमें सफलता मिल जाती है बात क्या है हम में आकर कितनी शक्ति है हम क्या क्या कर सकते हैं जैसे रमेश शर्मा का उदाहरण आपको बताया वो जो पकड़ा ही आपने सब इतिहास जब लिखला कितने मुकाबले में कब्जा कर लिया है

कितने लोगों का सामान छिल लिया और जैसे इसने रावण में जाकर के एक पुष्प चुमान को लेकर छील लिया था उसी प्रकार से वो भी एक हेलीकॉप्टर छिल लिया व्यक्ति का युक्ति से तिकल से उसने और पैसा एक नहीं दिया हेलीकॉप्टर का मालिक बन गया अब उसका जो मालिक हेलीकॉप्टर से वो टेटे करता रह गया वो ले नहीं पाया उसे एक बार देवर दिया उसके आध में चला गया वो कुछ नहीं कर पाया

उसने जो हेलीकॉप्टर के जो मालिक था तो उससे लिखा भी लिया खुद खुसला करके उससे कि लिख दो तो उसने लिख दिया तीस लाख का हमने हेलीकॉप्टर इनको बेच दिया तो बेचे का चिट्ठा लिखा लिया उसने और लिखा करके वो अपने पास रख लिया हेलीकॉप्टर भी ले लिया और लिखा लिया अब उसके बाद वो कहा आया कहा दो तो तो हमने फर्जी तुमको लिख करके दिया था कि फर्जी कैसे दिख के दिया था वो तो बिल्कुल रख लिया

उसके बाद में उसकी लिखा पड़ी का कागज भी उसके पास हेलीकॉप्टर भी उसके पास है? इसके माने वही आम <laughs> इस प्रकार की स्थिति तो। अब वो भी अपनी ताकत को तोड़ने लगा उसके बाद उसको लगा कि देखो इतने से बड़े मकान इतनी सी संपत्ति 500 करोड़ उसने इकट्ठे कर लिए तो उसको लगा कि अच्छा इतनी ताकत हमको तो, अब वो अपनी ताकतों से समझना क्या है क्या क्या कर सकते हैं

तो फिर वो पॉलिटिक्स में घुसा नेता बना तो देखा कि नेता बनने पर फिर लेकिन आगे चल करके वो फिर पकड़ गया जेल दिया <laughs> लेकिन एक बात नेता तो बनी गया कांग्रेस पार्टी में घुस गया वहां का प्रेसिडेंट तो बन गया तो उसको जो ये देखा तो उसने क्या, मैंने उसने फिर एक बार वो कैलाश पर वो उठा लिया था

ऐसी स्थितियां होती ये, ये जीवन का जो रास्ता है कहने के साथ ये गलत रास्ता इसी प्रकार के अपने संस्कृत के श्लोक बहुत जगह सब बातें बार बार कही गई हैं। ये कहा गया कि देखो धन संपत्ति जो अधर्मी के पास भी होते हैं धर्मात्मा के पास भी होते हैं दोनों प्रकार से वैभव संसार का जो है दोनों प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है चोरी डाका से प्राप्त किया, किया जा सकता है मारछिंड करके भी प्राप्त किया जा सकता है

और ईमानदारी से भी प्राप्त धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रसंग के द्वारा भी करते करते प्रारंभ के अनुसार वो भी प्राप्त कर सकता है दोनों तरह से प्राप्त हो सकते हैं लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर जो निशाचरी स्वभाव से इस प्रकार से अर्जित होता है वो व्यक्ति के लिए वो पतन का कारण होता है विनाश होता है उसके कारण से दुख ही दुख उन्हें प्राप्त होता है परिणाम स्वरूप और धर्म के द्वारा जो प्राप्त होता है व्यक्ति को वो उसे क्षणिक सुख देता है कुछ काल के लिए भौतिक सुख

देता है लेकिन उसके साथ भी दुख बहुत मिले रहते हैं ये भौतिक समृद्धि व्यक्ति को दुख बढ़ा घटाती नहीं है बढ़ाती ही बढ़ाती जाती है चाहे वो ईमानदारी से क्या चाहे बेईमानी से आवे वो व्यक्ति के लिए जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं है अगर कोई समझता है तो भान दी इसको ध्यान दे करके सब चारों तरफ आस जगत में तब पता चले बस इतना ही रखते हैं बात

नान्याहारगुपते हृदय सी सत्य भावनात्मा भक्ति प्रयच रघुकुं निर्भरामे काशोशित कसरां जयरां जय जय